भी चीज हो लेकिन बस वो जो बड़े माने जाए उनमें शरणार्थी में भी उनको मिल जाती है लेकिन तो बिल्कुल गरीब रहते हैं उनको नहीं मिलते क्यों? कि वो अभिशरों ने अपने हाथ में भी नहीं रखा है रखे भी कहां ऑफिसर कहाँ तक पहुंचेंगे तो वहां के जो लोग पड़े हैं उनको ले लिया उन्होंने और उनके माफ सब काम करते हैं अगर वो भले रहते हैं परमार्थी है सेवा भावी है तब तो सब हो सकता है अगर वो सेवा भावी नहीं रहते हैं तो पीछे दुश्मा हो जाती है ये तो मैंने उनको कहा कि आप जो कहते हैं वो सब चीज तो मैं तो जाहिर करने वाला हूँ हमारे पास दूसरा तरीका नहीं है या तो मारपीट करो तो मारपीट तो नहीं करना चाहते तब पीछे जाहिर मत पैदा करो लोग मत इकट्ठा करो लोग मत इकट्ठा करने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है यही है कि जो चीज़ हम सुन लेते हैं मानते हैं उसको कह देना वो अगर ठीक नहीं है तो कोई पता नहीं हो तो मैंने कल बताया आप लोगों को कि ऐसा कहने से कोई फायदा नहीं होता है कि हाँ उसको ढाको जो चीज़ बनी है उसको कह देना अगर हमारे दिल में शे तो कहो कि अगर ऐसा बना है तो बोला है उससे किसी का नुकसान होता है तो मैं कहता हूँ आज कि जो वहाँ के लोग हैं उस पर एल्ज़ाम लगाया जाता है तो उसमें बुरी क्या है बात अगर वो इ्जाम के लायक नहीं है तो कह देंगे कि हम तो सब कुछ करते हैं और इल्जाम के लायक है तो वो चाहिए ऐसा समझकर मैं आप लोगों को सुनाता हूँ जो मैंने सुना वो अगर ऐसा है तो बड़ी बुरी बात है एक तो हम दुखी हैं और एक दो नहीं लाखों लोग लाखों लोग अपना घर बार को छोड़कर आए हैं उसमें मुझको एक छोटा सा लड़का बड़ा दयाजनक था तो उसने तो कुछ पहना था क्या उसको स्वेटर कहते हैं वो पहना था वो सब वो उतार दिया और पीछे खड़ा हो गया हिम्मतवान झटका था और उसने पूछा नहीं हाँ मेरे सामने आंखें तो बहुत करता था कि मुझको खा जाए कि क्या लेकिन वैसा नहीं था मैं तो समझता था बच्चा है बेचारा वो क्या करने वाला था लेकिन उसने ऐसा करके मुझको ये बताया है कि उसने कहा सुनाया देखो तो सही यहाँ तुम तो बात करते हैं हिमाचल के लेकिन मेरा बाप मर गया उसका क्या बाप मुझको दे लो मैं से बाप को देने वाला था तो और और मुझको जाना है उसी और उस लड़कों को भी लड़के को भी जाना है लेकिन आखिर में उस लड़का को गुस्सा आ गया तो लड़का ने ऐसा कहा वो सब उतार बस गुस्सा उसने बता दिया लेकिन मैं समझ सकता हूँ शायद इतनी ही उम्र का मैं रहता मेरा बाप को कोई मार डालता तो मैं भी शायद गुस्सा कर लेता कि ये कहाँ की बात है कहें वो सुनना पड़ता है और उससे मुझको कोई गुस्सा तो आया ही नहीं मुझको तो दया ही आई बाकी तुम्हें क्या कर सकता था लेकिन ऐसा आज का जो मैंने नजारा देखा वो ऐसा था तो उसने मुझको कहा कि कोशिश इतना तो करो कि हम जो शरणार्थी हैं उसमें सब तो खराब तो नहीं है उनको दे दो उनके हाथ में इंतजाम रखो और पीछे ऊपर डी वगैरह तो पड़े ही है उनको तो देखना है आज जो वहाँ वहाँ के लोगों को दिया है तो भी देखना पड़ता है तो रहे देखें लेकिन हमारे हाथ में सब कारोबार दे दो कमलिया देना है कमलिया बांटना है तो हमको दे दो दूर है दूध तो है कहाँ लेकिन बच्चों के लिए कुछ लिया तो हमको दे दो तो ऐसा तो न हो कि दूध मिला तो सही बच्चों के लिए और पी जाए दूसरे लोग जो ऊपर के पड़े हैं अमलदार हों या तो ऐसे जो जो कमिटी बन गई है कमिटी बनी है तो सेवा भावी की नहीं लेकिन किसी न किसी तरह से नाम निकालना है इसलिए तो वो पी जाए उसे बेहतर तो ये कि हमको दे दो अगर हम चोरी कर लेते हैं कुछ किया तो पीछे हम जैसा करते हैं ऐसा भोगेंगे तो पीछे आज क्योंकि उसमें जो हुआ है जो जो गुस्सा लोगों की किया वो भी है कि अभी तुम्हें तो लोग जो प्लेटफॉर्म पर पड़े हैं वो कहते ही रहेंगे लेकिन हमारी कुछ नहीं सुनेंगे तो हमारी भी सुनो क्योंकि पीछे वो जो जो उसके उसके प्रमुख थे नुमाइंदे उनके पास चिट्ठियां आना शुरू कर दिया कि अरे महात्मा को ये तो कहो कि हमारे हाल क्या होते हैं तो वो सब चिट्ठियाँ मे से मुझको सुनवाते रहते थे, थे कि ऐसी ऐसी, ऐसी बातें लिखी है तो मैं समझता हूँ कि मैं वहां गया वो तो अच्छा हुआ मैंने उनको कह दिया है कि अगर आप बड़ी शांति से रहना चाहते हैं और पानीपत में तो बहुत लड़ाई हो ये सबसे अला दी की हो जाएगी अगर आप लोग मुसलमानों को कहते हैं कि आप हमारे भाई हैं यहाँ रहो आपका मकान है और आप लोग रहे तंबू में डेरे में करीब अट्ठाईस आधे वहां लोग तो वो सब के सब डेरे में रहो दूसरे आते हैं तो क्या परवा इतना होना ही चाहिए कि आपको कपड़े पहनने के ओढ़ने के मिलने चाहिए ऊपर छठ होनी चाहिए तंबू हो कुछ भी हो और खाने का मिलना चाहिए तीन चीज मिल जाती है तो पीछे आराम से रह सकते हैं आखिर में कहीं भी रहोगे तो छोटी चीज आज मिलने वाली है ही नहीं उसमें से पीछे तो बड़ी बड़ी चीजें पैदा कर सकते हैं वो मैं कहकर आया तो मैंने सुना कि आपको मैं सुना दूं तो उसके मार्फर से कल ही जिन लोगों को समझना चाहे वो भी समझ लें और आप भी समझें कि हमारे हिंदुस्तान में कैसे कैसे खेल चल रहे हैं और किस तरह से हम हिंदुस्तान पर काबू रख सकते हैं आज तो हुमत है और नहीं भी है हकूमत जो चाहे वो आप सबके पास से करवा नहीं सकती है वो बुरी है। अगर हमारी हुकूमत है आज़ादी हमने पाई है पीछे ऐसा होना चाहिए इसके जो हमारे नुमाइंदे प्रधान वगैरह हुए हैं वो कहीं ऐसा हमारे करना जवाहरलाल ने बड़ा सुन्दर कहा है। आज मैंने देख लिया तो वो भी जो मैं कहां पढ़ने वाला था? पढ़ सकता हूँ तो कहा है कि मुझको लोग प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कि बड़ा प्रधान मुझको वो चुपटा है मैं कहाँ का प्रधान हूँ और कब बना था लेकिन हाँ मुझको ये कहोगे तो मुझको प्रियर लगेगा कि मैं तो मैं तो अव्वल दलिचे का खालिम हूँ सेवक हूँ फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द पीपल ऐसा मूँ अगर सब ऐसे ही बन जाए लोगों के सेवक बन जाए जितने प्रधान है वो तो प्रधान पीछे मौत शोक तो कर ही नहीं सकते तब तो उनको चौबीस घंटों तक लोगों का ही ख्याल करना है और अगर वो करें तो पीछे उसके नीचे जो बड़े हैं दूसरे है, वो नौकर लोग उनको भी ऐसे ही बनना है तो पीछे हिंदुस्तान स्वर्ग भूमि बन सकती है राम राज तब बन सकता है राज तब बन सकता है, तब हमारी आजादी सच्ची मुकम्मल हो सकती है आज हमारी आजादी है मुझको तो आजादी चुपती है कि क्या आजादी में हम ऐसा काम करेंगे ऐसा कभी ना हो, हो गया